दोहावली सात वस्तुओं को रस बिगड़ने से पहले ही छोड़ देना चाहिए नगर नारी भोजन सचिव सेवक सखा आगार सरस परिहरे निरस विकार नगर स्त्री भोजन मंत्री सेवक मित्र और घर इनकी सरसता नष्ट होने से पहले ही इन्हें छोड़ देने में शोभा और आनंद है निरस होने पर इनका त्याग करने में तो शोक और अशांति ही होती है मन के चार कंटक हैं। ही काज, करी, ही काज है सेवक सखा मन के कंटक चार स्त्री पुत्र सेवक और मित्र जब अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने में संतुष्ट होते हैं अर्थात अपनी रुचि के प्रतिकूल किसी की बात नहीं सुनते और मनमानी करके आप ही काम बिगाड़ देते हैं तथा फिर रूठ भी जाते हैं तब ये चारों मन को कांटे के समान चूहने लगते हैं कौन निरादर पाते हैं दीर्घ रोगी दार दी तुलसी प्राण समान ही निरादर जोग तुलसीदास जी कहते हैं कि प्राण के समान प्यारे होने पर भी बहुत दिनों के रोगी दरिद्र कटु वचन बोलने वाले और लालची ये चारों निरादर के योग्य ही हो जाते हैं पांच दुखदायी होते हैं पाही खेती लगन बटरिन कु पाँच दुख हेतु पाही खेती अर्थात जिस गांव में रहते हो उससे दूर जाकर दूसरे गांव में खेती करना राह चलते मनुष्य में आसक्ति बुरे बहुत अधिक ब्याज की करदारी रास्ते पर का खेत और अपनी अपेक्षा बड़े से वैर ये पांचों का काम करने से अवश्य ही दुख के कारण होते हैं समर्थ पापी से वैर करना उचित नहीं धाई लगे लोहा ले नीच पापी सो जान जिस तरह लोहा चाव से दौड़ कर चुंबक के से लग जाता है उसी तरह नीच मनुष्य कपट भरी नम्रता प्रदर्शित कर खींच लेता है इसी प्रकार समर्थ पापी से वैर करने को खरीदी हुई मौत समझो शोचनीय कौन है सोची जो मोह बस करे पथ त्याग, सोची जति विगत प्रपंच वह गृहस्थ सोचनी है जो मोहब शास्त्रुक्त कर्म मार्ग का त्याग कर देता है और वह सन्यासी सोचनी है जो संसार में आसक्त और ज्ञान वैराग्य से हीन है परमार्थ से विमुख ही अंधा है तुलसी स्वार्थ परमार्थ परमारीठ अंध कहे दुख पाई है डिठियारो कह तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य स्वार्थ के तो सम्मुख शरण हो रहा है और परमार्थ की ओर जिसने पीठ कर रखी है अर्थात भगवान से विमुख होकर जो केवल विषयों में रथ है वह अंधा कहने पर तो मन में दुख पाएगा परंतु किस आँख को लेकर उसे आँख वाला कहा जाए अर्थात आँख हुए बिना उसे आँख वाला कहे भी कैसे हृदय में विवेक रूपी असली आँख होती तो वह भगवान के सम्मुख होने में ही अपना कल्याण देखता और भयंकर विषयों का मुंह छोड़ देता मनुष्य आँख होते हुए भी मृत्यु को नहीं देखते बिना आखिन की पानही पहचान तलखन के नारी नर सूझ मनमाय बिना आँख वाली जूती पैर को देखकर पहचान लेती है किंतु इन नर नारियों के चार चार आँखें दो बाहर की और मन बुद्धि रूप दो भीतर की होने पर भी इन्हें मौत और माया नहीं सूझती मूढ़ उपदेश नहीं सुनते जो पै उपदेश के होते जोग न सुजान यदि मूर्ख मनुष्य संसार में उपदेश के योग्य होते तो परम चतुर्भवान श्री कृष्ण दुर्योधन को क्यों फूले न समझा सके फूल फरई नद्यपि सुधा बर सहिष्ण जलद मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु बिर यद्यदल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेत फूलता फलता नहीं इसी प्रकार यदि ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता अपनी विचार विहीन ते उपदेश रिझिया मोह महोदति अपनी ही समझ बुद्धि पर जिनकी प्रीति है अपनी ही समझ को सबसे उत्तम मानते हैं और जिनका रोष नासमझी को लिए हुए होता है वे मोह के महान समुद्र में मछली बने हुए लोग किसी का उपदेश नहीं मानते बार बार सोचने की आवश्यकता अनसूझे अनुशोचन हो अवश्य समुझी आप तुलसी समझिये पल पल पर परितापुम किसी बात को न समझने पर उसे बार बार सोचना चाहिए ऐसा करने से वह बात अपने आप समझ में आ जाएगी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह स्वयं समझ में नहीं आई तो उसके अनुसार आचरण करने से क्षण क्षण में दुख होगा मूर्ख सिरो मणिकौन है मंदिर जरत बबूर कुमति जो लोग घर जलने पर कुआं खोदते हैं शत्रु के चढ़ आने पर किले की रक्षा के लिए चारों ओर बबूल के वृक्ष रोपना शुरू करते हैं और स्वार्थ साधन के लिए भगवान को छोड़कर जहां तहां सिर नवाते फिरते हैं वे मूर्खों के सिरोमढ़ी और निकम्बे दीर्घ सूत्री और प्रमा भी है ईश्वर का डर छोड़कर चाहे कोई बीसो बीसवे निश्चय ही रावण के समान प्रभावशाली क्यों न हो जाए बुद्धिमान लोग तो उस ईश्वर विमुख को गया गया ही अर्थात नष्ट ही हुआ कहेंगे कोई कुबुद्धि वाला ही उसे उन्नति को प्राप्त हुआ बदलावेगा जानबूझकर बुझ करने वाले को उपदेश देना व्यर्थ है जो रहे उपदेशी बो जगाई बो जगाई तुलसी उचित न तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सब बात सुन समझ कर भी जान बूझ अनित में लगा रहता है और जागते हुए भी सो रहता है उसको उपदेश देना या जगाना उचित नहीं है अर्थात व्यर्थ है बहुसुत बहु, बहु रुचि बहु बचन बहुअचार व्यवहार जिनको भलो मनाई भो यह अज्ञान अपार जिनके बहुत पुत्र हों जिनकी भांतिभाति की अनेकों इच्छाएं हो, जो तरह तरह की बातें बनाते हों जिनके आचरण और व्यवहार अनेकों प्रकार के हों उनकी भलाई चाहना महान मूर्खता है अर्थात उनका कल्याण होना बहुत ही कठिन है जगत के लोगों को रिछाने वाला मूर्ख हैुलसीदास तुलसीदास जी कहते हैं कि जो आदमी दूसरे के द्वारा अपना भला होने की आशा से अर्थात भगवान को छोड़कर जगत के लोगों को रिझाता रहता है वह मूर्ख आकाश का तकिया बना, बनाना चाहता है क्या श्री जानकी जी अपज की योग्य थी और क्या श्री कृष्ण ने मणि की चोरी की थी कदापि नहीं अतए तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोगों को प्रसन्न करना उतना ही कठिन है जितना जोर से खींच कर बारीक सूत काटना तुलसी तो जो पैग्मान को हो तो कछु उपाय तो जान पैग जान परिहर परिहरते रघुराओ तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि लोगों के संदेह को दूर करने का कोई उपाय होता तो क्या श्री रघुनाथ जी श्री जानकी जी को अपने मन में अर्थात सर्वथा निष्कलंक जानते हुए भी उनका त्याग करते प्रतिष्ठा दुख का मूल है खात ते सोवत गोड़ पाप प्रतिष्ठा बढ़ी परी बाढ़ी पर जब तक मधुकरी मांग कर खाते थे तब तक पैर पसार कर निश्चिंत रूप से सोते थे परंतु इधर यह पापमय प्रतिष्ठा बढ़ गई इसी से झगड़ा झंझट भी बढ़ गया तुलसी भेड़ी की धसनी तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्ख जनता का सम्मान भेड़िया धसान के समान है जहा एक ने बढ़ाई की वहीं सब करने लगते हैं। परंतु इस सम्मान का मिलना शुरू होते ही अभिमान उत्पन्न हो जाता है जिससे मूर्ख लोग अपनी स्थिति खो बैठते हैं अभिमान के वश होकर गिर जाते हैं